पतंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय तत्व समास जल तत्व यदि यह कहा जाए कि यह चेतन तत्व से अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो यह स्वाभाविक धर्म होने से दुख की कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकेगी और उसके लिए किसी भी प्रकार का यत्न करना व्यर्थ होगा यदि ऐसा माना जाए यदि ऐसा माना जाए कि उस चेतन तत्व को ठीक ठीक न जानने से यह भ्रम इत्यादि हो रहा है यथार्थ रूप जानने से सब भ्रम और दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो इससे भी किसी भिन्न तत्व की सिद्धि होती है क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तु का होता है सबके जानने वाले को किससे जाना जा सकता है यथा विज्ञातारम्भ अरे केन विजानी याद इससे सिद्ध होता है कि चेतन तत्व से भिन्न एक जड़ तत्व है उसका यथार्थ रूप समझाने के लिए अगले दो सूत्रों में उसको चौबीस अवान्तर भेदों में विभक्त करके दिखलाते हैं अष्ट प्रकृतय षोडश विकाराह जड़ तत्व के प्रथम दो भेद प्रकृति और विकृति है उनमें से आठ प्रकृतियाँ हैं प्रधान अर्थात मूल प्रकृति महत्वत्व अहंकार और पांच तन्मात्राएँ हैं अर्थात शब्द तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा रूप तन्मात्रा रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा और सोलह विकृतियाँ हैं पांच स्थूलभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी और ग्यारह इंद्रियाँ अर्थात ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण और पाँच कर्मेंद्रियाँ वाणी हस्तपाद उपस्थ और गुदा और ग्यारहवां मन व्याख्या जिसके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं अर्थात जो किसी नए तत्व का उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसको विकृति विकार अर्थात कार्य कहते हैं जड़ तत्व के चौबीस विभागों में से जो आठ प्रकृतियां बतलाई है उनमें से प्रधान अर्थात मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है अन्य सात तो प्रकृति और विकृति दोनों हैं अर्थात महत्वत्व चित्त प्रधान मूल प्रकृति की विकृति और अहंकार की प्रकृति है अहंकार महत्व तत्व की विकृति और पांच तन्मात्राओं और ग्यारह इंद्रियों की प्रकृति है पांच तन्मात्राएँ अहंकार की विकृति और पाँच स्थूलभूतों की प्रकृति है ग्यारह इंद्रियाँ अहंकार की विकृतियाँ हैं इनके आगे नया कोई तत्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृति नहीं अतः ये केवल विकृतियां हैं इसी प्रकार पांच पाँच स्थूलभूत पाँच तनमात्राओं की विकृतियां हैं इनके आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए ये स्वयं किसी की प्रकृतियां नहीं हैं अतः ये केवल विकृतियाँ हैं ये चौबीसों भेद वास्तव में एक जड़ तत्व प्रधान अर्थात मूल प्रकृति ही के है जो सक्रिय और चेतना रहित है जड़ तत्व के इन 24 भेदों को साक्षात कराने के पश्चात ही भगवान कपिल ने इन दोनों सूत्रों का जिज्ञासु आशुरी को उपदेश किया है जिससे कोई नया तत्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और जिससे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न ना हो उसे विकृति कहते हैं विकृति स्वरूप से अव्याप्ति और व्यक्त अर्थात प्रकट होती है उससे उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है जो उसमें व्यापी होने से उसकी अपेक्षा विभू होती है और उसमें अव्यक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है ग्यारह इंद्रियां और पांच स्थूलभूत अव्यापी और व्यक्त प्रकट प्रत्यक्ष है इनसे आगे कोई नया तत्व उत्पन्न नहीं होता इसलिए ये केवल विकृति है इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमें व्यापी और अव्यक्त अप्रगट है स्थूल शरीर से अंतर्मुख होने पर ध्यान की पहली परिपक्व अवस्था में दिव्य निर्मल शब्द स्पर्श रूप रस और गंध का साक्षात्कार होता है यही पांचों पाँचों पांचों स्थूल भूतों की प्रकृति है किंतु व्यक्त प्रकट हो जाने से ये प्रकृति नहीं रही विकृति हो गई इसलिए इनकी अव्यक्त प्रकृति अनुमान गम में माननी पड़ेगी